इसके बाद सबसे पहले बोलने वाले इन्वेस्टिगेटर ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा इस केस ने बहुतों के परिवार तबाह कर दिए अब बस किसी तरह इन किडनैपर्स का पता चल जाए तभी उन बच्चों की आत्मा को शांति मिल सकेगी सुना उन बच्चों के पेरेंट्स ने किडनैपर्स को पकड़ने के एवज में लाखों रुपए इनाम में देने का ऐलान किया ये लोग अभी बात ही कर रहे थे की मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और कोई कमरे के भीतर दाखिल होने लगता है सभी की नजरे व्हाइट बोर्ड और फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट गीता ऐसी हट उस शख्स के ऊपर टिक जाती है विक्रांत भी कमरे में दरवाजे की तरफ से आ रही जूतों की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखने लगता है तो वहाँ टीम ए के हेड चेतन राय अंदर आते हुए दिख जाते है पुष्कर ने खुशी से हंसते हुए कहा बहुत बढ़िया बढ़िया चेतन तुम बहुत सही समय पर आए हो इस वक्त टीम को तुम्हारी बहुत जरूरत है तुम्हारे आ जाने से अब मुझे तसली हो गई है कि ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा चेतन ने भी पुष्कर की तरफ देखकर कर मुस्कुरा दिया ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात भी बोल उठे वेलकम चेतन आई होप तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए होंगे मुझे तुम पर और संगीता पर पूरा भरोसा है तुम दोनों मिलकर कैसे भी ये केस सॉल्व कर ही लोगे। मुझे पूरा विश्वास है ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के इतना कहते ही सारे पुलिस वालों ने तालियां बजाते हुए चेतन का स्वागत किया चेतन ने भी मुस्कुराते हुए अमृत का धन्यवाद कहा और फिर सभी को शुक्रिया कहते हुए बोलना शुरू किया मैं भी इतने दिनों से भले ही अस्पताल में पड़ा हुआ था लेकिन मेरा दिल यहाँ डीएन नगर पुलिस ब्रांच पर ही था बिना काम के मेरे लिए वहाँ एक एक दिन भी काटना मुश्किल हो रहा था मैं आप लोगों को वहाँ बहुत मिस कर रहा था लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तब जाकर मुझे सुकून मिला है अब मैं अपनी टीम हेड पुष्कर सर और ब्यूरो चीफ अमृतसर के दिशा निर्देश आरोप काम करते हुए खुद को बेहतर ऐसी साबित करना चाहता हूँ थैंक यू पुष्कर सर थैंक यू अमृतसर थैंक यू एवरी चेतन के इतना बोलते ही, पूरा मीटिंग हॉल तालियों की गड़ चेतन को देख रहा था ना जाने क्यों चेतन को देखकर उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था विक्रांत के मन में सवाल उठ रहे थे कि अचानक से यहाँ क्यों आ गया इसके तो पैर में चोट लगी थी और इसका ऑपरेशन हुआ था इसे अभी दो महीने तक अस्पताल में ही रहना था तो, तो फिर ये इतनी जल्दी क्यों भागा चला गया कहीं इसकी नजर केस को सोल्व करने पर इनाम से मिलने वाले पैसों पर तो नहीं टिकी हुई है कुल मिलाकर विक्रांत इस वक्त चेतन को यहां पर देखकर खुश नहीं था वैसे चेतन के बारे में जो उसने पहले सुना था उससे नहीं था डिपार्टमेंट तो ज्वाइन किया था उसके कुछ दिन बाद ही चेतन के पैर में चोट लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज हो गया था संगीता ने विक्रांत को चेतन के बारे में काफी कुछ बताया था उसने कहा था की चेतन काफी ईमानदार आदमी है वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहता है और डिपार्टमेंट में हर किसी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी कुल मिलाकर चेतन एक अच्छा और ईमानदार ऑफिसर था लेकिन फिर भी विक्रांत को चेतन इसलिए पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो आते ही पुष्कर से हंसकर मिला था उसके मन में ये ख्याल बैठ गया था कि कहीं पुष्कर और चेतन अच्छे दोस्त तो नहीं अभी लोगो की ताली बज ही रही थी तभी डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा बोल पड़ी जैसा की अब हमारे ए टीम के लीडर चेतन राय आ चुके हैं तो अब से चेतन टीम एक लीडर के तौर पर काम करेंगे और संगीता टीम एक असिस्टेंट लीडर के तौर पर काम करेंगी मिताली के इतना कहते ही, एक बार फिर से हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा इस वक्त हॉल में बैठे वो लोग भी ताली बजा रहे थे जो कि इस वक्त ताली नहीं बजाना चाहते थे एक बार फिर जैसे ही तालियां बजनी बंद हुई फिर से मीटिंग में आगे की चर्चा शुरू हो गई चूँकी ये केस को एनालिसिस करने की मीटिंग थी सो इसमें केस की जाँच करने के टास्क आरोप चर्चा होनी थी संगीता ने सबसे पहला अपना सजेशन दिया भले ही सुरंग के भीतर से सिर्फ कंकाल ही मिला था फिर भी उसने पहले से ही अपने आदमियों को सुरंग का इतिहास पता लगाने के लिए भेज रखा था संगीता ने पता लगवाया था कि 80 के दशक में उस सुरंग में पत्थर की खदान हुआ करती थी उससे पहले वहां चांदी की खान हुआ करती थी वहाँ से चांदी निकालने का काम किया जाता था तब ये खदान सरकार के अधीन थे लेकिन फिर धीरे धीरे खदान बंद हो गयी इस वक्त तो उस खदान में काम करने वाले लोग भी बाश्किल ही जिंदा होंगे और अगर जिंदा भी हैं तो कहा है और कौन है ये भी पता लगाना मुश्किल ही है खदान काफी लंबी है और उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए कोई भी आदमी उसके अंदर अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं करता है अगर कोई आदमी सुरंग को अच्छे से जानता है तो ही उसके अंदर जाने के बारे में सोच सकता है इसको देख कहा जा सकता है की कि किडनेपर जो कोई भी रहा होगा वो उस सुरंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता रहा होगा हो सकता है कि वो पहले उस माइन में काम भी कर चुका हो शायद इसीलिए उसने किडनैपिंग के बाद बच्चों को अंदर ले जाने का फैसला किया होगा अभी कुछ भी हो लेकिन इस केस की जांच का सेंटर करजत इलाके की वो सुरंग ही होगी वहाँ के एक एक इलाके को छानना पड़ेगा और कोशिश ही रहेगी की कोई पुराना आदमी मिल जाए जो माइन्स में काम कर चुका हो और जिसे सुरंग के भीतर के नक्शे के बारे में अच्छी जानकारी हो तब हो सकता है की केस से रिलेटेड भी कुछ लोग मिल जाए इसके साथ ही उन्नीस में जब ये किडनैपिंग केस हुई थी तब इस वक्त के इन्वेस्टिगेटर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये शक जाहिर किया था कि किडनैपर्स की संख्या एक से ज्यादा थी क्योंकि तो जब मिस्टर मलिक किडनैपर को पैसे देने के लिए गए थे जाहिर है तब एक बंदा मलिक के पास फोन कर रहा होगा एक वो पैसे कलेक्ट करने के लिए रहा होगा और एक मालिक आरोप अपनी नजर बना के रख रहा होगा कुल मिलाकर कम ऐसी कम इस किडनेपिंग में तीन लोग तो शामिल रहे ही होंगे वैसे भी एक साथ पाँच लोगों को किडनैप करना किसी एक ही बंदे का काम नहीं हो सकता है दूसरी चीज इस किडनैपिंग केस को बहुत ही चलाकी से ऑर्गेनाइज किया गया था किडनैपिंग के पैसे लेने की लोकेशन को बार बार चेंज करना और फिर पब्लिक फोन बूथ का इस्तेमाल करना और फिर पैसे के साथ लगे ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल फेंकना ये सब दर्शाता है की कि किडनेपर्स कितना शातिर रहा होगा और उन्हें शायद पुलिस के काम करने के पूरे तरीके भी पता थे इसे देखते हुए कहा जा सकता था की या तो किडनेपर्स में से कोई एक पुलिस डिपार्टमेंट से काफी था, उसका कोई पुलिस पुलिस में काम करता रहा होगा, फिर भी हो सकता है कि खुद ही कभी डिपार्टमेंट में काम कर चुका हो अब इस केस की जांच करते समय इन सभी बिंदुओं पर गहन पड़ताल करनी होगी पुलिस रिकॉर्ड को खंगालना होगा जितने भी संदिग्ध पुलिस वाले रहे हैं सभी की जाँच करनी होगी सबका डेटा निकालना होगा अब जब संगीता और गीता द्वारा केस से जुड़ी सारी बात समझा दी गई थी तो अब वक्त था काम बांटने का सभी इन्वेस्टिगेटर को उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से अलग अलग टास्क दिया जाएगा ताकि केस का कोई भी पॉइंट मिस ना हो डीएन नगर पुलिस ब्रांच के सभी पुलिस वाले इस केस पर काम करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे सभी अपनी तरफ से केस के इन्वेस्टिगेशन में अपना पूरा योगदान देना चाहते थे क्यूँकी ये केस काफी पुराना हो चुका था सो जतीन और राघव को भी केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया था क्योंकि वो पहले भी इस केस पर काम कर चुके थे और उन्हें काफी कुछ पता भी था राघव डिपार्टमेंट में लोगों को ढूंढने के लिए मशहूर था इसलिए उसे नितिन खरबंदा के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी किडनेप हुए सभी बच्चों में से नितिन ही एक ऐसा था जिसका कंकाल सुरंग के भीतर नहीं मिला था और अभी तक ये भी नहीं कन्फर्म हुआ था की नितिन जिंदा है या मर चुका है अब अगर नितिन जिंदा है और वो मिल भी जाता है तो समझो केस सोल्व हो गया क्योंकि फिर उससे किडनैपर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है अब भले ही राघव लोगों को खोजने में एक्सपर्ट था लेकिन फिर भी यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग थी केस 26 साल पुराना है इसलिए उसने साफ कह दिया 26 साल पहले गायब हुए एक छोटे से बच्चे को सिर्फ उस नाम की मदद से ढूंढना लगभग नामुमकिन काम है ये तो समंदर में सुई ढूंढने जैसा है वैसे तो उस लड़के का अब तक जिंदा रहना नामुमकिन ही है क्योंकि किडनैपर बेवकूफ तो नहीं रहे होंगे कि पांच लोगों को जलाकर इतनी बुरी तरीके से मार डाला तो वो एक को छोड़ देंगे दूसरी बात नितिन उस वक्त इतना छोटा था वो भला बचकर कहां भागा होगा और अगर वो किडनैपर के चंगुल से बचकर भागा भी है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया पुलिस उसे अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाई हो सकता है की किडनेपर ने उसका मर्डर करके उसकी हड्डियाँ तक को जला दिया हो अब उस छोटे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ हो ये पता लगाने का काम विक्रांत राघव और जतिन को दिया गया था राघव भले ही किसी के बारे में भी जल्दी से पता लगा लेता है लेकिन यहाँ पर एक बच्चा 26 साल पहले गायब हुआ है ना तो उसका कोई कनेक्शन है और ना ही ये पता है कि अब वो दिखता कैसा होगा इस वक्त उसके बारे में पता लगाने को राघव को सिर्फ दो ही तरीके समझ में आ रहे थे पहला तो ये नेशनल डी रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जाकर नितिन की फैमिली वालों से डी रिपोर्ट मैच करवानी होगी और पता करना होगा कि कहीं उनके जैसे सेम डीएनए वाला कोई और व्यक्ति उनके रिकॉर्ड में है या नहीं लेकिन ये भी लगभग असम्भव साहि काम है दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पुलिस के सर्च डिपार्टमेंट में जाकर नितिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी और फिर वहाँ से किसी आर्टिस्ट की मदद ऐसी नितिन का स्केच बनवाना पड़ेगा और फिर उस स्केच को पूरे शहर में लगवा देना होगा इन दोनों रास्तों के अलावा और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिन तरीकों ऐसी राघव अन्य खोजे हुए लोगो को ढूंढता है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं काम करने वाले हैं। अब इन्हीं दोनों में से किसी एक तरीके पर जतिन राघव और विक्रांत को काम करना होगा तीनों के बीच काम करने की स्ट्रेटेजी डिसाइड होने के बाद विक्रांत ने अपने पैसों के बैग की तरफ इशारा करते हुए जतिन से कहा यार जतिन किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो मुझे इसका अच्छा दाम दिलवा सके ये मुझे घर रखना सेफ नहीं लग रहा पैसे बहुत ज्यादा है चोरी का डर है और मैं इसे कहीं लेकर घूमता रहूँ मैं इसे जल्दी जल्दी आज ही करेंसी में चेंज करवा देना चाहता हूँ कोई जुगाड़ हो तो बताओ अरे तुम उसे मेरे पास रख दो मैं मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से। तुम्हें सही दाम मिल जाएगा। जतिन ने कहा। विक्रांत मैं तो कहूँगा तुम उसे बैंक में सेफ लेकर वहाँ रख दो वो सबसे सेफ प्लेस होगा राघव ने सुझाव दिया विक्रांत को राघव की बात सही लगी इसलिए उसने डिसाइड किया की कि अब वो यहाँ ऐसी निकलने के बाद सीधे ही बैंक जाकर इन पैसों को सेफ में रख देगा